महाभारत आश्वेधिक पर्व द्वितीय अध्याय श्री कृष्ण और व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाना व सम्पावाच एव मुक्तस्तुराज्ञासितष्ट्रेणी मत तो बहु मेधावी तम वाचाथ के वे सम्पाण जी कहते हैं जन्मे बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर भी मेधावी युधिष्ठिर चुप ही रहे तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अतीब मन शोक यदि मनुष्य मरे हुए प्राणी के लिए अपने मन में अधिक शोक करता है तो उसका वह शोक उसके पहले के मरे हुए पितामहों को भारी संताप में डाल देता है बहुभिः बहुत क्षिणी देवास्तपय स्वे पितृ नपी इसलिए आप बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए और सोमरस के द्वारा देवताओं तथा स्वर्धा द्वारा पितरों को तृप्त कीजिए अतिथि नन्न पाने न काम्य किंच अतिथियों को अन्न और जल देकर तथा अकिंचन मनुष्यों को दूसरी दूसरी मन चाहिए रथी सुष्ण द्व पायना चयन आरता अपने गंगानंदन भीम से राज धर्मों का वर्णन सुना है श्री कृष्ण द्वीपायन व्यास देवर्षि नारद और विजुज कर्तव्य का उपदेश श्रवण किया है अतः आपको मूढ़ पुरुषों के इस बर्ताव का अनुसरण नहीं करना चाहिए पिता पितामहों के बर्ताव का आश्रय लेकर राज्य का भार संभालिए युक्तम ही यशा छात्रम स्वर्गम प्राप्त असंशयम नहि ही कश्चिधिशूराण नित्र परम पुख इस युद्ध में विरोचित स्वस्थ युक्त हुआ सारा क्षत्रिय समुदाय स्वर्ग लोक पाने का अधिकारी है क्योंकि इन शूर वीरों में से कोई भी युद्ध में पीठ दिखाकर नहीं मारा गया है त्यज श्रोक महाराज भवित न श्यास्ते पुनर्द्रष्टुम तया तो ये दृढ़ हता महाराज शोक त्याग दीजिए क्योंकि जो कुछ हुआ है वैसे ही होनहार्थी इस युद्ध में जो लोग मारे गए हैं उन्हें आप फिर नहीं देख सकते एक उत्वा गोविंदो धर्मराजम युधिष्ठि विरराम महातेजावाच युधिष्ठि धर्मराज युधिष्ठिर से ऐसा कहकर महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए तब युधि ने उनसे कहा मम। तथा प्रेम न सदा मैया अनुकम पसे बोले गोविंद आपका जो मेरे ऊपर प्रेम है वह मुझे अच्छी तरह ज्ञात है आप स्नेह और सौहार्दवश सदा ही मुझ पर कृपा करते रहते हैं यदि मां जानी याद भवान गंतु तपोवनमत कृत्यो भविष्या मेंति चक्र और गदाधारण करने वाले श्रीमान जादवनंदन यदि आप प्रसन्न मन से मुझे तपोवन में जाने की आज्ञा दे दे तो मेरा सारा और महान प्रिय कार्य संपन्न हो जाए उस दशा में मैं कृतकार्य हो जाऊँगा यह मेरा निश्चित विचार है नहि न शांति प्रपश्यामी पाति पिता पुरस्व जाघ्रम बलान्वितम् कर्णम च पुरुषव्याघ्रम संग्रमेष्व पलायन मैं क्रूरतापूर्वक पिता में भीष्म को बल पराक्रम से संपन्न पुरुष सिंह गुरुदेव द्रोणाचार्य को और युद्ध के से कभी पीठ न दिखाने वाले नरश्रेष्ठ कर्ण को मरवा कर कभी शांति नहीं पा सकता कर्मण ये न मुच्चेयमस्मत् क्रूरादरीद कर्मण तद्भि ये नुध्यति मेह मन शत्रुधमन श्री कृष्ण अब जिस कर्म के द्वारा मुझे अपने इस क्रूरता पूर्ण पाप से छुटकारा मिले तथा तो जिससे मेरा चित्त शुद्ध हो वही कीजिए तमेव वादि पाथम व्यास प्रोवाच धर्म सांसो महातेजाशुभम वचनम अर्थवतृता ते मति पुनर्बाल्य नुयसे कुंती नंदन को ऐसी बातें करते देख धर्म के तत्व को जानने वाले महातेजस्वी व्यास जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए यह शुभ एवं सार्थक वचन कहा तात तुम्हारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई है तुम पुनः बालकोचित अविवेक के कारण मोह में पड़ गए कियम तात प्रल्पा मो मुहुर्मुहु विदता छत्र धर्मास्ते यम युद्धे जीविका तात अब हम लोग किस लायक रह गए हम बारंबार जो कुछ कहते या समझाते हैं वह सब व्यर्थ का प्रलाप सिद्ध हो रहा है युद्ध से ही जिनकी जीविका चलती है उन क्षत्रियों के धर्म भली भाति तुम्हें विदित है तथा प्रवृत्तों नृत्य नादिबंधे नुज से मोक्ष धर्माश्च निखिलाम या था तथ्य नए उनके अनुसार बर्ताव करने वाला राजा कभी मानसिक चिंता से ग्रस्त नहीं होता तुमने संपूर्ण मोक्ष धर्मों को भी यथार्थ रूप से सुना है यथा वे काम जा माया तु तुम्हें काम जनित माया का जिस प्रकार परित्याग करना चाहिए उस प्रकार उसका त्याग करने वाला नरेश कभी बंधन में नहीं पड़ता असापि संदेहा छिन्नास्ते काम जा अश्रद्धानो दुर्मेधा लुप्त स्मृतिरचित ध्रुव मैंने अनेक बार तुम्हारे कामजनित संदेहों का निवारण किया है परंतु तुम दुर्बुद्धि होने के कारण उस पर श्रद्धा नहीं करते निश्चय इसीलिए तुम्हारी स्मरण शक्ति लुप्त हो गई है मं भवनते युक्त इदम्ञान मित्र सर्वाणि प्राय चिता सर्वाणी राजधर्मास्ते सर्वे दान धर्मास्ते श्रुता तुम ऐसे न बनो तुम्हारे लिए इस तरह अज्ञान का अवलंबन उचित नहीं है निष्पाप नरेश तुम्हें सब प्रकार के प्रायश्चितों का भी ज्ञान है तुमने सब प्रकार के राजधर्म और दानधर्म भी सुने हैं स कथम सर्वधर्म्ञ सर्वागम शारद परिमुस भूयस्त अज्ञान आतीव भारत भारत इस प्रकार सब धर्मों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान होकर भी तुम अज्ञान व बारम्बार मोह में क्यों पड़ते हो ये श्री महाभारतेमेधि आश्वेधि अश्वेध द्वितीयो द्वितीयध्याय इस प्रकार से महाभारत अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अश्वमेध पर्व में दूसरा अध्याय पूरा हुआ